भाष्यार्थ अध्याय छांदोग्योपनिषद शांक के प्रति जानश्रुति की उपसत्ति तदोह झानश्रुति पौत्राजन षटता गवा निष्कमस्वतीतरीथम तदाधा प्रतिचक्रेत हाभ्युवाद तब वह जानश्रुति पौत्रण छह सौ ग एक हार और एक खच्चरियों से जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला तहस्थ्यम प्रत्यभिप्रा बुद्धवा धनाता ऊह एव जानश्रुति पौत्राणशी गवाम निष्क कंठ कंठहार सवतरी तदादाय रथम तदादा प्रतिचक्रमे रैक्व इति प्रति, प्रति गं चुवाद्युक्तवा तब सेवक के कथन से ऋषि का शास्त्रम संबंधी अभिप्राय और धन की इच्छा जान जानव जानश्रुति हो सौ गै नि का ह और एक अश्वतरीथ दो अश्वतरियों, खच्चरियों से जुता हुआ रथ या इतना धन लेकर रैक्व के पास चला और उसके पास जाकर अभिवादन किया अर्थात कहा, गवामयम रैक्ता रथो नुमा एताम भगवतो देवतागम देवताम इति साध रैक्व ये छह सौ गौवें यह हार और यह खच्चरियों से जीता हुआ रथ मैं आपके लिए लाया हूं आप इस धन को स्वीकार कीजिए और हे भगवान आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं हे रक् गवाम सतानी मानी सट शता मयानीता अयम निष्कोस्वतरी रथम एतद् धन मादत्व साधी च हे मैं आपके लिए यह छह सौ गौवे लाया हूँ तथा यह हार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ भी लाया हूँ इस धन को ले लीजिए और हे भगवन मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं अर्थात उस देवता का उपदेश करने के द्वारा मेरा अनुशासन कीजिए। परम परह, परह हे ता शुद्र तविवस गोभेश तदुह पुनर जान त्रुति पौत्राण सहस दुहितरम्। प्रतिचक्र उस राजा से दूसरे अर्थात रैकुने कहा हे शुद्र गौ के सहित यह हार युक्त रथ तेरे ही पास रहे तब वह जानश्रुति पौत्रण एक सहस्त्र गौ एक हार खच्चरियों से जुता हुआ रथ और अपनी कन्या इतना धन लेकर फिर उसके पास आया तमेव उक्तवंतम राजानम प्रतिवाच परो रैक् अहेत्यं निपतो विग्रहाी योन्यत्रे तनर्थक शृथक् प्रयोगा हेत्वा हेण युक्ता इ्वागत्री से हेत्वा गोभवास्तु तवै ठत न मप्तेन कर्माथमलन प्रयोजनम्रा ये इस प्रकार कहते हुए उस उस राजा से द्वितीय व्यक्ति कहा अहा, यह निपात दूसरी जगह विनिग्रह अर्थ में प्रयुक्त होता है यहां एव शब्द का पृथक प्रयोग करने के कारण निरथक है हार से युक्त जो इत्वा गाड़ी उसे हारित्वा कहते हैं वह यह गवों के सहित हारित्वा तेरा ही रहे तात्पर्य की हे शूद्र जो कर्म के लिए अपर्याप्त है ऐसे धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है ननु नज क्षत्रिय सम्बधा सह क्षत्ताचेम विद्याग्रहणा च चा ब्राह्मणसमीपोपगमा चानधिकारा कथमिदमनूपेणचते हे शुद्रेति संका छत्ता सेवक से संबंध होने के कारण यह जान श्रुति तो राजा है क्योंकि उसने सेवक से कहा ऐसा पहले कहा जा चुका है तथा शुद्र का अधिकार न होने से ब्राह्मण के समीप विद्या ग्रहण के लिए जाने के कारण भी यह छत्री ही जान पड़ता है फिर रायकू ने हे शुद्र ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा चत्रुराचार्या हंसवचन नामां सुचा श्रवण्छुगेना विवेशनाशुचा शुवा नैक्स महिम्वा आद्रवती ऋषिरात्म पोक्षता दर्शयन शुद्रेहेती श्रुद्धव धन नद्याघ्रोपजगाय न उस शोक से अथवा रैक की महिमा सुनकर वह द्रवीभूत हो रहा था इसलिए ऋषि ने अपनी परोक्षता प्रदर्शित करने के लिए उसे शुद्र कहकर संबोधित किया अथवा वह शुद्र के समान केवल धन के के द्वारा द्वारा ही ही विद्या ग्रहण ग्रहण करने करने लिए उसके समीप गया गया, था, द्वारा करने नहीं इसलिए उसे शुद्र कहा हो, शुद्र हो, वह जाति से ऐसी बात नहीं है अपरे इति पुनराहुपयनम उतवान शुद्ध लिंगम च ब्रमाहर उपादान धन से परंतु अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि वह थोड़ा धन लाया था, इसलिए उसे उसे कहा था। बहुत सा धन लाने पर ग्रहण कर लेना इस बात को सुचित करता है। तदु मतम पुनरव जान श्रुति पोत्रायनो गवाम सहस्त्रम अधिकम जायाम चरसेर अरसेरिता दुहितर आत्मन चक्र में क्रांतवान तब ऋषि का अभिप्राय समझकर कर राजा जान पहले से अधिक करके एक सहस्त्र गौ तथा ऋषि की अभीष्ट पत्नी रूपा अपनी एक कन्या लेकर फिर उसके पास आया। आयादेद सहस्रम गवामय निश्वतरी र यं जाल्यम ग्रा यस्म से मां भगवत्साधी तस् मुखमुपोन्ुवाचा जहारे मद्दाल मुखे नलापयिष्यम ते हईते दैवकपर्णना महावृषु यस स तस्म उच और उस यह एक सहस्त्र या या हार या खच्चरियों से हुआ रथ यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें के आप हैं लीजिए और हे भगवान मुझे अवश्य अनुशासित कीजिए तब उस राजकन्या के मुख को ही विद्याग्रहण का द्वार समझते हुए रैक कहा अरे शुद्र तू ये गौवें आदि लाया है तो ठीक है तू इस विद्याग्रहण के द्वार से ही मुझसे भाषण कराता है इस प्रकार जहाँ वह को रहता था वे नामक ग्राम महावृष्ट देश में प्रसिद्ध है तब उसने उससे कहा ऋग्वेद गवाम सहस्रम निकोयम अश्वतरी रथ इंजायाथ मम दुहिता ग्रामो च्रामों यस्न्ना ठीक स चर्थे मैं कल मादायानु साध्य माम हे और से कहा है ये एक या हार खच्चरियों से युक्त रथ और यह पत्नी अर्थात आपकी भार्या होने के लिए अपनी कन्या लाया हूं तथा जिसमें आप रहते हैं वह गांव भी मैंने आप ही के लिए निश्चित कर दिया है भगवान इन सब को ग्रहण कर आप मुझे उपदेश कर ही दीजिए तस्या जायार्थ मानी राज्यो दुहितुर ज्यायाथमितताया राजो दुहेतुर्व मुख द्वार विद्यायाता तीर्थ मुखोदृजानी ब्रह्मचारी धनदाई मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्यावा विद्याहता तीर्था षण विद्याया वचन विज्ञाते ही ऐसा कहे जाने पर भार्या होने के लिए लाई गई उस कन्या के मुख को ही विद्यान का द्वार अर्थात तीर्थ जानते हुए कहा ऐसा इसका तात्पर्य है। इस विषय में विद्या का यह वचन प्रसिद्ध है ब्रह्मचारी, धन वाला, और जो विद्या के बदले में विद्या का उपदेश करता है ये छह मेरे तीर्थ हैं। एवं जानप गृह गृहन्नुवाचोतवान आजहारातवान भवान्य शेषः पूर्वोक्तानु नतु कारणांतरापेचया तस्दे वाक्यशेषुद्रेति पूर्वोक्ता न तो कारणापेक्षया पूर्वत अन मुख्य माम् आलापयसी माणयसिद्यथ ऐसा जानकर ग्रहण कर ग्रहणकरकु कहा तो जो ये गौवे तथा अन्य धन लाया है यह ठीक ही है ऐसा है है जो शुद्र ऐसा संबोधन यह पूर्वोक्त का अनुकरण मात्र ही है किसी अन्य कारण की अपेक्षा से नहीं है इस मुख यानी विद्याग्रहण के द्वार से ही तो मुझसे आलाप अर्थात संभाषण करता है ते हिते ग्रामा रैक् नाम विख्याता महावृशेषु यत्र देशु ग्रामेशुवासोता तानसौ ग्रामस्मकाय राज तस्म राग्ये धनम दत्वते हिलोवाच विद्या सरैक्व ये वे रैक्पन नाम से प्रसिद्ध ग्राम प्रसिद्धग्राम देश में हैं जिन ग्रामों में कि रैक्व रहा करता था वे ग्राम राजा ने इस रैक को दे दिए इस प्रकार धर्म देने वाले उस राजा को रैको ने विद्या का उपदेश किया इति चतुर्थाध्याय खंड भाष्यम कियावर्ग विद्या का उपदेश वायुर्वा व संवर्गो जधा व अग्नि रुद्धवायति वायु मे भावती जध सूर्योहति वायु में वाप्यती यदा चंद्रोस्तम वायु में वाप्य वायु ही संवर्ग है जब अग्नि बूझता है तो वायु में ही लीन होता है जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लीन होता है और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है वायुर्वाव संवर्गो वायु बाह्यो वेत्यवधारणा संवर्ग संवर्जनासंग्रहण संग्रसना संवर्ग वक्षमा अग्निया देवता आत्मावादयतीग संवर्जनाक्षो गुणों वायुवतृ्टता कथम संवर्गत्व वायो इह यदा यस्मिन काले वा अग्नि रुद्वायत्यु अग्निद्वासन प्राणो्युपशा्यग्निवायु मेवाप्ये वायुस्वभाव्यमी गा सूर्योस्तमे वायुमेवाप्येती चंद्रोस्ति वायुमेवाप्येती वायु मेवाप्येति मेवाप्येति वायु मेवा यदा चंद्रो अस्ति वायु, मेवा वायु ही संवर्ग है यहाँ से बाह्य वायु अभिप्रेत है वाव यह निपात निश्च्यार्थक है संवर्जन संग्रहण अथवा संग्रहण करने के कारण यह संवर्ग है आगे कहे जाने वाले अग्नि आदि देवताओं को वायु अपने स्वरूप में मिला लेता है इसलिए वह संवर्ग है कृत नामक पासे में जैसे अन्य पासों का अंतर्भाव हो जाता है उसी दृष्टांत के अनुसार वायु के समान संवर्जन संज्ञक गुण का चिंतन करना चाहिए वायु की संवर्गता किस प्रकार है इस विषय में श्रुति कहती है जब अर्थात जिस समय अग्नि उद्वासन को प्राप्त होता है अर्थात शांत हो जाता है उस समय वह अग्नि वायु में ही लीन हो जाता है अर्थात वायु के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है तथा जिस समय सूर्य अस्त होता है वह भी वायु में ही लीन हो जाता है और जब चंद्रमा अस्त होता है वह भी वायु में ही लीन हो जाता है नु कथम सूर्या चंद्रमसो स्वरूपस्थितायाविगमन पिगमन शंका अपने स्वरूप में स्थित सूर्य और चंद्रमा का वायु में किस प्रकार लय हो सकता है नई से दोषा अस्तमने वायु प्राप्तिर्वायुनिवृत्तवाद वायुना सूर्य चालन चालनस्य वायु कार्यवाद अथवा प्रलय सूर्या स्वरूप स्वरूप्रंशे तेजो रूपयोर वाया समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इनका अस्त होने पर आदर्श आदर्शन को प्राप्त होना वायु के कारण होता है सूर्य वायु के ही द्वारा अस्त को प्राप्त कराया जाता है क्योंकि गति वायु का ही कार्य है अथवा प्रलय काल में तेजोरूप सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप का नाश होने पर भी उनका वायु में ही लय हो सकता है तथा वापसी वायु वेतावृत्त अत्यतिदतम जिस समय जल सूखता है वह वा वायु में ही लीन हो जाता है वायु ही इन सब जलों को अपने में लीन कर लेता है यह अतिदैवतृष्टि है यदाप उतुष आपनुवती तदा वायुमेवा पीयती वायुर्स्माता महाबला संवृत्ते अतो वायु संवर्गुण उपाश्यर्थ इतवत देवतासु सु संवर्ग दर्शन मुक्तम जब जल सूखता है शोषण को प्राप्त होता है उस समय वह वा भी वायु में ही लीन हो जाता है क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि महाबलवान तत्वों को अपने में लीन कर लेता है इसलिए वायु की संवर्ग गुण रूप से उपासना करनी चाहिए यह इसका तात्पर्य है इस प्रकार यह अधिदैवत देवताओं में संवर्ग दृष्टि कही गई अथाध्यात्म प्राण प्राणो वर्ग सजदा स्वाति प्राणमेव वागप्येती चक्षु प्राण श्रोत्र प्राण मन प्राणो इति अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है प्राण ही संवर्ग है जिस समय वह पुरुष सोता है प्राण को ही वाक इंद्रिय प्राप्त हो जाती है प्राण को ही चक्षु प्राण को ही श्रोत्र और प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है प्राण ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है अथान्तर आध्यात्म आत्मनि संवर्ग दर्शनम इद उच्यते प्राणो मुख्यो भाव संवर्ग सपुरुषो यदा यस्मिन् यस्ट स्वीति प्राणमे वागप्येती वायुमग्नि प्राण चक्षु प्राण श्रोत्र प्राणम मन प्राणो ही सर्वान अब आगे यह यश्मा देवता है प्राण को ही वाक इंद्री प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार की वायु को तथा तो प्राण को ही चक्षु प्राण को ही श्रोत्र और प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है क्योंकि प्राण ही इन वाक आदि सबको अपने में लीन कर लेता है तौवा तो एक संवर्गो वायुरव देवेशु प्राण प्राण ये वे दो ही संवर्ग हैं देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण तौवा तो एक संवर्गौ संवर्जन गुणौ वायुरव देवेशु संवर्ग प्राण प्राणेशु वागादीषु मुख्य वे ये दो ही संवर्ग संवर्जन गुण वाले हैं देवताओं में वायु ही संवर्ग है तथा वाक आदि प्राणों में इंद्रियों में मुख्य प्राण संवर्ग की के लिए आख्याय स्तुत्यर्थम इ व्याख्यायिका आरभ्य थे अब इन वायु और प्राण की स्तुति के लिए आख्यायिका आरंभ की जाती है अथहा च ब्रह्मचारी एक बार कपिगोत्र शौनक और कक्षसेन के पुत्र अभि प्रतारी से जबकि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी किंतु उन्होंने उसे भिक्षा न दी एते एत्यर्थ शौनक च शुनक्यम शोनक काम अभी प्रताचत कक्षसेनपत काोजनाष्टौ पैवश्यण शूपकार ब्रह्मचारी ब्रह्म विचुड विभिक्षे भिक्षित्रह्मचारिण ब्रह्म विन्माता बुद्धवा तम जिज्ञासम तस्मा भिक्षाम न दु दत्तवंत हमयम वक्षती थी ह यह निपात ऐतिह्य परंपरागत कथानक का द्योतक है शौनक सुनक का पुत्र शौनक जो कि कापेय कपी के गोत्र में उत्पन्न हुआ था उससे और कक्षसेन का पुत्र काक्षसेनी जो नाम से अभिप्रताजी था उससे जबकि वे दोनों भोजन के लिए बैठे थे और रसोइयों द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा था अपने को ब्रह्मवेत्ताओं में सूर्य समझने वाले एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी ब्रह्मचारी के मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ ऐसे अभिमान को जानकर यह जानने की इच्छा से कि देखें यह क्या कहता है उन्होंने भिक्षा न दी स होवाच महात्म देव एक कह सब जकार भुवसोत का नाभिप्य तस्मा एतन्न जस्मेत उसने कहा भूनों के रक्षक उस एक देव प्रजापति ने चार महात्माओं को ग्रस लिया है हे काय हे अभिप्रता मनुष्य अनेक प्रकार से निवास करते हुए उस एक देव को नहीं देखते तथा जिसके लिए यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया स होवाच ब्रह्मचारी महात्म चतुरा द्वितीय द्वितीय बहुवचनम देव एकगाघाधीन प्राण क स प्रजापतिर्जगार ग्रसित स जागरेति प्रश्रमे के भूनस्य से भूतानीति भुवनम भुरादी सर्व लोकस्त गोपा गोपालयिता रक्षिता गोपते तम कम न जानती मर्त्या मरणर्माणों विवेकिनो वहाँ प्रतारी बहु प्रतरी बहुधाध्याम दैवताधिभूत प्रकार यस्मे वेद मदना च प्रजापत एक अन्न न इस ब्रह्मचारी ने कहा महात्मन और चतुरा ये पद द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है उस एक ही देव का प्रजापति ने अर्थात वायु ने अग्नि आदि को और प्राण ने वागादि को ग्रस लिया है किनी किनी का मत है है, कि जिसने ग्रसा वह एक देव कौन है इस प्रकार यह प्रश्न है, वह का जिसमें भूत प्राणी आदि होते हैं उस भूलोक आदि समस्त लोकों को भुवन कहते हैं उसका गोपा गोपायिता अर्थात रक्षा करने वाला है उसका अर्थात प्रजापति को अथवा हे अभि प्र, अनेक प्रकार से यानी अध्यात्म अधिदेवत और अधिभूत भेद से वास करते हुए उस देव को मर्त्य, मरण धर्म अथवा अभिवेकी पुरुष नहीं देखते तथा जिसके भक्षण के लिए नित्य प्रति इस अन्न का आहरण संस्कार किया जाता है उस प्रजापति को ही यह अन्न नहीं दिया गया तदोह सौन का पेय प्रत्ययाया देवाता प्रजाद्रष्ट्रो बवसो न सूरी महातम आहुर नद यद मद्दी वै वयम ब्रह्मचारीद उपासमहे दत्तास्महे भिक्षातीसवाक्य का कपिगोत्रोत्पन्न शोनक ने मनन किया और फिर ब्रह्मचारी के पास आकर कहा जो देवताओं का आत्मा प्रजाओं का उत्पत्ति करता, उत्पत्तिकर्ता भक्षणशील और मेधावी है जिसकी बड़ी महिमा कही गई है जो स्वयं दूसरों से न खाया जाने वाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है ये ब्रह्मचारिण उसी की हम उपासना करते हैं ऐसा कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मचारी को भिक्षा दो। भिखादुह ब्रह्मचारिणों वचन शौनक कामो मनसालचय गत्वा प्रत्ययाज गांम गाह ओचो न मर्त्या इति मत वह पशा कथम् आत्मा सर्वस्या स्थावर से कंच देवानाम देवादीना आत्मनि संहृत्य ग्रसिता पुनर्जनोत्त्दयता वायु रूपेनाधिदत अग्नियादीनाध्यात्म च प्राणूपेण वागादीना प्रजाना च जनिता गोत्रोत्पन्न सौनक ब्रह्मचारी के उस वचन की मन से आलोचना कर ब्रह्मचारी के समीप गया तथा जाकर इस प्रकार बोला जिसके विषय में तुमने कहा कि मर्तगण उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं किस प्रकार देखते हैं वह संपूर्ण स्थावर जंगम का आत्मा तथा अग्नि आदि देवताओं का उत्पत्ति करता अर्थात अधिदैवत वायु रूप से अपने में लीन कर अग्नि आदि का पुनः उत्पन्न करने वाला और अध्यात्म प्राण रूप से वाघादि प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाला है अथवा आत्मा अग्निवागा अथवात्मागा जनिता प्रजा स्थावरजंग्रष्टो मृतद्रष्टो भग्नद्रष्टा यसो भक्षणशील अणसुरी सुरी धावी न सूरीसूरसूरत न सूरी सूरी अति महामति स्वयं भक्षमालो अप्रमेय से प्रजापतिमिम विभूतिमाहुर्ब्रह्मस्ता स्वयंरन भक्षो जदन्नमिमनिवागातामती भक्षती वाई निरर्थक वयं हे ब्रह्मचारी आ इदमे यथोक्लक्षण ब्रह्म वयमा उपासस्मे वयमित व्यवहध अने वयम उपास्महे किम तरी परमे ब्रह्मोपास वर्णयती दत्तास्मे भिक्षावोचृ अथवा जो समझो कि अग्नि और वाक आदि देवों का आत्मा और स्थावर जंगम प्रजाओं का उत्पत्ति करता है हिण्यद्रष्ट अमृत दृष्ट अर्थात जिसकी दाढ़े कभी नहीं टूटती ही सुरी मेधावी को कहते हैं जो सुरी न हो वह असुरी कहलाता है उसका भी है, अर्थात वह सुरी मेधावी ही है ब्रह्मवेदता इस प्रजापति की महती अति प्रमाण वाली अर्थात अप्रमेय महिमा विभूति बतलाते हैं क्योंकि यह स्वयं दूसरों से अभक्षमान न खाए जाने वाला और जो अग्नि आदि देवता रूप अनंत दूसरों का अन्न नहीं है, अदन है। है। उसका भक्षण करता वही यह निर्थक है। हम इस लक्षणों वाले ब्रह्म की ही उपासना करते हैं उपासमहे इस क्रिया का व्यवधान युक्त व्यय इस करता से संबंध है कोई कोई ब्रह्मचारी ने दम उपास इसका ब्रह्मचारी न इदम् उपास महे ऐसा पदछेद कर हम इस ब्रह्म की उपासना नहीं करते तो किसकी करते हैं पर ब्रह्म की ही उपासना करते हैं ऐसी व्याख्या करते हैं फिर उसने सेवकों से कहा कि इसे भिक्षा दो तस्मा ओह हम तस्तेवा ए पंचान्य पंचान्य दस संतम तस्मा सर्वासु दीक्षुन्नमे दस कृतम सहसा विरादम दृष्टेदृष्ट भवत्यन्ना येद येद तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी वे ये ये अग्नियादि और वायु पांच वागादि से अन्य है तथा इनसे वागादि और प्राण ये पांच अन्य है इस प्रकार ये सब दस होते हैं ये दस कृत नामक पास से उपलक्षित दूत है अतः संपूर्ण दिशाओं से में यह अन्य ही दस कृत है या विराट ही अन्नादि अन्न भक्षण करने वाला है उसके द्वारा यह सब देखा जाता है जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करने वाला होता है तस्मा उहा तदुस्ते ही भिक्षाम ते वै ये ग्रस्यंते शाम ग्रसिता याँ ग्रसितायु वागादिभ्यः वागाभ्य तेभ्यः वागादय प्रण प्रणस्प्राणस्य ते सर्वे दस संख्य दस सतत्त चुंक प्रकाय एवं चार श्रंकायोपाएं द्वान्यावेकाय एवंबेकोन्य एवं दस भवति। तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी वे ये अग्नि आदि जो कि भक्षण किए जाते हैं और जो उन्हें भक्षण करने वाला वायु है ये पांचों वागादि से अन्य है तथा उनसे वागादि और प्राण ये पांच अध्यात्म अन्य है ये सब संख्या में दस होते हैं और दस होने के कारण ये कृत हैं इसमें एक पासा चार अंकों वाला होता है उसी प्रकार अग्नि आदि और बाघादि ये चार हैं जिस प्रकार तीन अंकों वाला पासा होता है उसी प्रकार अग्नि आदि और बाघादि से एक एक को छोड़कर शेष अन्न है जिस प्रकार दो अंकों वाला पासा होता है उसी प्रकार दो दोनों को छोड़कर अन्य अन्न है तथा जिस प्रकार एक अंक वाला पासा होता है उसी प्रकार इनसे भिन्न वायु और प्राण ये अन्नादि हैं इस प्रकार चार तीन दो एक ये सब मिलकर दस होने के कारण ही कृत है यत एवं तस्मा सर्वासु दीक्षु दसस्वप्यद्या वागाद्यास्य दस संख्या सामान्यादंड दशाक्षरा विराट इति विराडन्नम स्ुति अन्नम दस संख्य दस कृतर्भावोचा सैषा विराड दस संख्या सत्यन्न चान्नादी अन्नादीनी चत दस संख्याभूता मन्ना च क्योंकि ऐसा है इसलिए संपूर्ण यानी दसों दिशाओं में अग्नि और वाघादि ये दस संख्या में समान होने के कारण अन्न ही है विराट दस अक्षरों वाला है विराट अन्न है ऐसी श्रुति भी है अतः दस संख्या वाले होने के कारण ये अग्नियादि और वाघादि अन्न नहीं है इसीलिए ये दस कृत ही है क्योंकि चार अंक वाला होने से कृत नामक पासे में सब पासों का अंतर्भाव हो जाता है ऐसा हम पहले कह चुके हैं विराट देवता दस संख्या वाली होती हुई अन्न और अन्नादि अन्नादिनी अर्थात अन्न भक्षण करने वाली है क्योंकि वह कृत कृत रूपा है, में दस संख्या का आविर्भाव है इसलिए यह अन्न है और अन्नादिनी है तथा विद्वान दस देवतात्म भूतराटना दस संख्या कृत संख्या तथा नदी ने जगद दिखम दृष्टोपलब्धम एवदस्याभूत दस दिखसब दृष्टुपलब्धमचाद वेद यथोक्दर्शी निरभ्यास समाप्यर्थः इस प्रकार जानने वाला उपासक दस देवताओं से तादात्म्य प्राप्त कर दस संख्याओं के कारण विराट रूप से अन्न और कृत रूप से अन्नादि हो जाता है इस प्रकार कृत संख्या भूत उस अन्न और अन्नादिनी द्वारा दसों दिशाओं से संबंध यह सारा जगत दृष्ट अर्थात उपलब्ध कर दिया गया है लिया गया है इस प्रकार जानने वाले कृत संख्या भूत इस सिद्धांत को दसों दिशाओं से संबद्ध सब कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध हो जाता है तथा दृष्टि वाला जो उपासक इस प्रकार जानता है वह अन्नाद दीप्ताग्नि भी होता है यह एवं वेद या एवं वेद या, या दुरुक्ति उपासना की समाप्ति के लिए है इति छांदोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय तृतीय खंडभाष्यम संपूर्णम